ऐसे लगेगा ये क्या बोल दिया चक्र हम तो ऐसा सोचते थे ये क्या कहते हैं अगला सूत्र और पढ़ते हैं देखिए पिछासीवा सूत्र बोलिए काम्य अकाम्य भी अकाशेषत् तो यहाँ पर काम्य कर्म यानी सकाम कर्म और अकाम्य मतलब जिसमें कामना नहीं होती है वो अकाम्य कर्म दोनों को ले लिया है छोड़ा नहीं है कर्म को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 लेकिन ये अपने आप में मुक्ति को नहीं देते तो कामया काम्यविशेषा समान कोटि में ले आ, इस दृष्टि से ठीक है पूछना है किसी को कुछ? अन्य कोई है तो उनको दे दीजिए पहले से हाथ खड़ा कीजिए मुक्ति की जो इच्छा है वो भी तो एक काम न शुभ काम है तो वो निष्काम कैसे आप कह रहे हो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 निज मुक्तस्य बंध ध्वंस मात्र परम न समानम समान निज मुक्त से जो अपने आप में मुक्त है आत्मा का स्वभाव मुक्त रहना है पीछे आया था न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य से तो,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 यत तत् यधम प्रमाणम त्रिविधम प्रमाणम तीन प्रकार के प्रमाण है वो तीन प्रकार के प्रमाण एक एक करके आगे आएंगे वो प्रत्यक्ष अनुमान और तो या शब्द प्रमाण ये प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द आप्पदेश ये तीन तो प्रमाण यहां पर माने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 अकेले का तो द्वयो हो एक तरह से वी दोनों में से कोई सभी हो दोनों हो या दोनों में से कोई एक हो असन्निकृष्ट अर्थ की परिच्छित असन्निकृष्ट अर्थ है सन्निकृष्ट का मतलब है निकट आया हुआ है जो वस्तु जो ज्ञान जो जो ज्ञात है हमें असन्निकृष्ट अर्थ का मतलब हुआ जिसका हमें पता नहीं है अभी अज्ञात है ऐसे असन्निकृष्ट अर्थ की परिच्छिति परिचिति मतलब उसका निर्णय हो जाना निश्चय हो जाना।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 इसको प्रमा कहते हैं हो गया यहां तक द्वयो हो दोनों की दो कौन है प्रकृति या पुरुष एक तरह से वह अथवा दोनों में से किसी एक का या केवल प्रकृति या केवल पुरुष इनके असन्नकृष्ट अर्थ की परिचिति जो इनके बारे में जान नहीं है उसका निश्चय हो जाना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 प्रमाण है और वो त्रिविधम तीन प्रकार का होता है प्रत्यक्ष अनुमान और आप हो गया यहां तक आगे देखिए इयासीवा सूत्र बोलिए तत्सिद्धौ सर्व सिद्धे न आधिक्य सिद्धि ही का मतलब है उन उसके सिद्ध होने पर यानी तीन प्रमाणों को जान लेने पर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 इसलिए अधिक प्रमाण की सिद्धि हमारे यहां नहीं है तीन ही प्रमाण से काम हो जाएगा तो इसमें किसी प्रमाण को छोड़ा नहीं जाता है लेकिन जो अन्य प्रमाण है उनका अंतर्भाव इन्हीं तीन में कर दिया जाता है तो तीन प्रमाणों पर पर्याप्त है तो विवेक की प्राप्ति के लिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रमाण चाहिए और उस प्रक्रिया को बता रहे अब तीनों प्रमाणों के बारे में बताएंगे प्रमाणों के लक्षण बताएंगे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 यबंध सिद्धम और वो संबंध कैसा होता है वो संबंध ऐसा होना चाहिए लेखी तत् यानी उस वस्तु के आकार यानी स्वरूप का उल्लेखी यानी बताने वाला तद लेखी उसके स्वरूप को बताने वाला जो ज्ञान संबंध से उत्पन्न होता है और उस वस्तु के स्वरूप को बताने वाला होता है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 मुख में भोजन रखते हैं और उसमें हमारे को रस आता है हमें पता लगा कि इसमें मधुर है लवण है अम्ल है रस का पता लगा ये वस्तु है मुलायम है कठोर है ये जो पता लगा हमें यह प्रत्यक्ष है हमारा इसका और ये संबंध से सिद्ध हुआ है अगर वो भोजन जिब्वा के संपर्क में नहीं आता मुख में नहीं जाता तो हमारे पता नहीं लगता संबंध से ही तो सिद्ध हुआ ही और तदा का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 केवल संबंध से नहीं अभी तो जड़ वस्तुओं में संबंध हुआ और उनमें आपस में कुछ बोध ही नहीं हो रहा है उससे कोई प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा उस वस्तु का स्वरूप आना चाहिए तब ये बात होगी हाँ शक्तिनंद जी आचार्य जी। यही पूछ रहा था तदाकर उल्लेखी तदाकर लेखी स्पष्ट कीजिए क्योंकि आकार मतलब सामान्यतः दृष्टिगोचर जो होता है उसी का हम सामान्य रूप से ग्रहण करते हैं यहाँ चाक्षुष संबंधी तो ठीक है बैठ रहा है फिर बाकी इंद्रियों संबंधी यहाँ आकार का मतलब स्वरूप ही है जी। आकार का मतलब उस वस्तु का स्वरूप जो भी है वो चाहे रूपवान वस्तु हो चाहे रूप रहित वस्तु हो सबके लिए लगेगा यहाँ पर जी धन्यवाद हो गया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 इसलिए प्रत्यक्ष की भिन्न परिभाषा की योगी नाम अभाय प्रत्यक्ष अदोषः हो गया और कारण बता रहे हैं आगे जी सांख्य दर्शन से तो पहले लिखा गया न्याय दर्शन वगैरह तो बाद में आए तो ये परिभाषा तो पहले ही आई ना सब दर्शनों से पहले प्रत्यक्ष की परिभाषा फिर उनके आधार पर ये शंकाए उठा रहे हैं उनके आधार पर नहीं दूसरे लोग भी उस समय प्रत्यक्ष का दूसरा लक्षण करते ही होंगे वो प्रत्यक्ष की परिभाषा न्याय दर्शन ग्रंथ के, के आने के बाद ही आई है ऐसा तो नहीं है न्याय दर्शनकार ने, ने तो संग्रह किया है बाकी प्रत्यक्ष का लक्षण सामान्यतया अक्ष मतलब यूँ तो केवल आँख से भी कर सकते है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 तो जो भी पढ़ाते हैं सब इसका यही उदाहरण देते हैं तो न्याय दर्शन का ही कि वहां पर प्रत्यक्ष की यह परिभाषा दी गई है हाँ। तो इसलिए यह शंका उठी वो तो बाद में आया वो दर्शन तो... नहीं ये न्याय दर्शन तो चूंकि हमारा परिचित है इसलिए दिया जा रहा है वो परिभाषा तो पहले से है उस तरह की परिभाषाएं पहले से भी है जो भी परिभाषा की जाएगी इंद्रियार्थ सन्नीकर्ष की न्याय के अतिरिक्त जो भी हो उसकी दृष्टि से और उसको आप हटा भी दीजिए तो भी यथ संबंध सिद्धम में बोले ये क्यों नहीं कहा कि इंद्रिय और अर्थ का सन्नीक ये क्यों नहीं कहा तो बोले कि योगियों के आप आंतरिक प्रत्यक्ष में दोष ना आए उनका प्रत्यक्ष भी गृहित हो जाए वो भी गृहित हो भाई ये प्रत्यक्ष तो गृहित हो ही जाएगा आंतरिक भी गृहित हो इसलिए इस परिभाषा में दोष नहीं है कि इसमें इंद्रिया आदि का शब्द नहीं लिखा है यथ संबंध सिद्धम बस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 इस सूत्र से हमें क्या ये प्रतीत हो रहा है कि इसमें शब्द प्रमाण ले लिया गया है जिस तरह से इन्होंने कहा है कि योगियों को आंतरिक दर्शन से हो जाता है तो ये माने कि जिस तरह से शब्द प्रमाण दो हैं तो वो इसमें शामिल कर लिया गया है नहीं शब्द प्रमाण को तो आगे बताएंगे अच्छा आगे 101वां सौ सूत्र है आप्पदेशा तो है शब्द और तीन प्रमाण तो इन्होंने माने ही है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 जी <Z2> तो ये हमारे को बता रहे हैं वो विषय नहीं है जी धन्यवाद उनका खुद का अपना तो योगी नाम अभाह्य प्रत्यक्ष क्योंकि योगियों का अभा्य प्रत्यक्ष भी होता है मात्र बाह्य नहीं होता है कोई बाह्य इंद्रियों वाले को ही प्रत्यक्ष माने और यहां पर कहा नहीं गया है तो उसमें दोष कहे तो बोले ये इसलिए दोष नहीं है क्योंकि योगियों का अभाय आंतरिक प्रत्यक्ष भी होता है इसलिए हमारे इस लक्षण में दोष नहीं है कि इसमें ज्ञान इंद्रियों का नाम नहीं लिखा गया ये दोष नहीं है अगला सूत्र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 तो जब वो संबंधी नहीं बना तो इससे जो ज्ञान हो रहा है उसको हम प्रत्यक्ष कैसे कह पाएंगे तो बोले इंदिहार सन्निकर्ष और या वोष परिभाषाएं होती तो ये दोष आ सकता था यहां केवल का यथ संबंध सिद्धम जो संबंध से सिद्ध है वो संबंध चाहे नया बना हो अथवा नित्य पहले से विद्यमान हो दोनों का ही ग्रहण हो जाएगा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 ईश्वरा सिद्ध है ईश्वर के असिद्ध होने से ये दोष आने से हमने ये परिभाषा की है ताकि ये दोष ना रहे ठीक है इस सूत्र का कई जने प्रयोग करते हैं कि सांख्यकार ईश्वर को नहीं मानते ईश्वरा सिद्ध है देखो ईश्वर असिद्ध है स्वयं सूत्रकार कह रहे हैं सांख्य के बारे में मान्यता प्रचलित है कि पूछते हैं कि सांख्य ईश्वरवादी थे या नहीं थे तो कुछ कहते हैं ईश्वरवादी थे कुछ कहते हैं ईश्वरवादी नहीं थे निरेश्वरवादी थे तो सांख्य की दो परंपराएं हो गई सेश्वर सांख्य और निरेश्वर सांख्य परंपरा चल पड़ी आज भी है वो बोले सांख्य है तो कौन से सांख्य को मानते हो सेश्वर सांख्य को मानते हो या निश्वर सांख्य को मानते कौन से सांख्य को मानते हो जो ईश्वर को मानता है ऐसे सांख्य को या जो ईश्वर को नहीं मानता है ऐसे सांख्य को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 तो अपने तरफ से बलात्को सिद्ध करने का प्रयत्न किया ईश्वर को हाँ। बलात् क्यों कह रहे वैसे तो कोई भी कार्य बिना बल के नहीं होता है ठीक है लेकिन इनके बलात् शब्द का मतलब है जबरदस्ती कि वो सिद्ध हो नहीं रहा था ईश्वर सिद्ध नहीं हो रहा था जैसे तैसे है ईश्वर नहीं है फिर भी जबरदस्ती सिद्ध कर दिया इनका बलात् मतलब यह है शब्द से एक ही शंका उठती है है जी शायद जबरदस्ती सिद्ध किया नहीं जबरदस्ती क्यों किया इसे उसका ये ये अभी ईश्वर को सिद्ध नहीं कर रहे हैं आगे सूत्र आएगा एक स ही सर्वविथ सर्वकर्ता ईदृशेश्वर सिद्धि सिद्धा इस प्रकार के ईश्वर की सिद्धि सिद्ध है बहुत स्पष्ट सूत्र है ये सही सही सर्वविद सबको जानने वाला और सर्वकर्ता सबका करने वाला है सही सर्वविथ सर्वकर्ता सृष्टि की दृष्टि से इसमें सूक्ष्म की स्थ, स्थापना करके भूमिका बना के आगे रूप में इसकी भूमिका ये है प्रत्यक्ष प्रमाण वाली कि प्रत्यक्ष प्रमाण की ये परिभाषा क्यों की और अभी तक अनुमान और शब्द प्रमाण की परिभाषा नहीं आई है जब विषय प्रमाण का चल रहा है तो प्रत्यक्ष प्रमाण की ये परिभाषा चूंकि एक अलग तरह से है व्यापक है उसकी महत्ता बता रहे हैं कि हमने ये परिभाषा क्योंकि योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् अदोष लीन वस्तु लब्धातिशय संबंध अदोष ई ईश्वरा सिद्धे